तो चला करके वो सब ताकत लगा करके देख देख चुका लेकिन दो तो हाथ वाले के सामने उसके बीस बजाय के सामने अब वो दो हजार वाला मन समझ बैठा वो समझता मेरे बीस तो हो जाए इनका बिक्रिय हो तो गई है कौन मैं ये जीत सकता हूं जो राम से हार गया दोनोजान तो तुमने तुमने अब का पन अगर हो लकड़ी का पन पेड़ों का खड़ा हुआ है उसके लिए अग्नि के लिए क्या है अग्नि तो एक कर लगेगी स्वागत सब जलाती चली जाएगी धन के बन को इसी प्रकार से हरि स्वयं नारायण भगवान है उनके लिए तो निशाचर क्या है के लिए वो भगवान सब समान समस्त का समस्तर दिया ब्रह्मा शिश और जिसको कि ब्रह्मा जी जिनको शंकर जी ये भी इनको जिनको प्रणाम करते हैं मस्त दिखाते हैं और देवता भी जिनको प्रणाम करते हैं कि यह नहीं करुणाम ऐसे करुणा निधन भगवान का तुमने भजन नहीं किया कितनी गलती की तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया कि जिन शंकर जी की जिन ब्रह्मा जी की उपासना करके आराधना करके तपस्या करके पूजा करके तुम इतने शक्तिशाली बन गए ये नहीं देखा कि ब्रह्मा जी किसकी पूजा कर रहे हैं ये शंकर जी किसकी पूजा कर रहे हैं ये तुमने नहीं देखा <Honor Specta Coffee> कितनी गलती तुमको नहीं आती थी भाई जो तुमको वरदान दे रहा है शक्तिशाली बना रहा है वो भी तो किसी की पूजा कर रहा उसके किसी सामने तो खड़ा है ऐसा कौन शक्तिशाली है शक्तिशाली तो ब्रह्मा और शिव है जिन्होंने तुमको बरदान दिया और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली वो है जिनकी दोनों तो नमन करते हैं उनका आराधना करते हैं स्मरण करते हैं उनसे और उससे पहली बड़ी गलती तो जय ही नमक शिव ब्रह्माद स्वीय भजन नहीं करनामयम आ जन्म दे पर द्रोहरत पाप अव के कर सारे जीवन कितनी बड़ी गलतियां की आजन्मते जन्म ते सारे जिंदगी दूसरे के द्रोह में रहे मन देवताओं से गए मनुष्य से गए नागलोक से गए हर किसी से गए हर किसी से झगड़ा हर किसी पर विजय यही सारी जिंदगी तुम करते रहे और पाप अवगमय पाप के भंडार बन गए तुम के बन उसी बन बन गए ये ये संसार पाप पाप पाप का तुम्हारा ये पाप का तुम्हारा शरीर गया गया की खान बन गया। सारे जिंदगी पाप ही पाप करते रहे विरोधी विरोध करते रहे अब देखो पाप का फल तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है चाहे तो इसको शक्तिशाली बने कभी कभी व्यक्ति को अपनी शक्ति का कुछ इस प्रकार का चढ़ता है नशा चढ़ता है व्यक्ति को, उसे कोई भविष्य तो तो को। बच नहीं सकता तो ये कहते हैं कि वो तुम्हारा पापों से भरा हुआ तुम्हारा शरीर और उसकी दशावी ऐसे तुम हो गए लेकिन अब कहते हैं भगवान की महिमा बताते कभी देखो तुमहूं दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म मंदोदरी भी भगवान को प्रणाम करती कहि तुमहूं दियो निज धाम ऐसे तुम्हारे तुम जैसे पापी को भी भगवान ने अपना धाम दिया अब भगवान ने तुमको मारा तब वो क्या करेंगे वो तो फिर भगवान के लिए तो सभी संतुष्टि समान समाज सिद्धांत अभ्यात्म इस विद्या का सिद्धांत दिए है कि जो परमात्मा से विमुख है तो परमात्मा से विमुख विनाश हो। होगा दुख भोगेगा और जो परमात्मा के अनुकूल है वो चाहे जिस भाव से परमात्मा के अनुकूल हो परमात्मा के सम्मुख चाहे जिस भाव से आवे लेकिन उसका तैयार हो बस ये इस प्रकार के जैसे मान लो सर्दी के दिन है और बाहर धूप निकली हुई सूर्य चमक रहे फैली हुई है तो कोई धूप में चाहे जिस भाव से आए चाहे सूर्य को गाइया देता हुआ हो चाहे सूर्य को नमस्कार करता हुआ हो धूप में बैठे तो गर्मी सबको ताप धूप की ताप जो है सबको शुभ सूर्य छोड़ देगा दे कि मुझे तो गालियाँ देता चढ़ा रहा है इसको हम नहीं देंगे तो गर्मी तो सबके लिए इसी प्रकार परमात्मा की कृपा करुणा दया तो सबके ऊपर एक समान है बस बात इतनी कुछ को आवे उनके ऊपर कृपा करेगा जो धूप में तो उसके ऊपर सूर्य की कृपा है और जो धूप में नहीं आए कुठरी भीतर बैठा रहेगा उसके ऊपर सूर्य क्या करे उसके ऊपर सूर्य की कृपा नहीं ऐसे संसारी व्यक्ति जो परमात्मा से विमुख है वे परमात्मा के सामने नहीं आते उसकी कृपा क्या प्राप्त ने भी भगवान राम का बहुत विरोध किया लेकिन आखिर कहा युद्ध के मैदान में तो भगवान के सामने ही आया तो, के सामने आ गया तो क्या हो भगवान की कृपा करना तो उसके ऊपर वो उसको भी प्राप्त होगी और उसका भी उद्धार तो कहते तो हैं तुम हूं कि वो निज धाम तो मैं भी उन्होंने अपना निज धाम अपना धाम दान कर दिया राम नमाम कहते हैं कि ऐसे भगवान धाम जो है उनको नमाम उनको प्रणाम वो तो, तो है? वो है? वो ब्रह्म है निराम उन्होंने ऐसा धाम क्यों दे दिया क्योंकि वे वे ब्रह्म है ब्रह्म सम है गीता के चतुराध्याय में आता है कि जो ब्रह्म का परमात्मा विज्ञान पर प्राप्त करता वो भी समत्व हाँ भाव प्राप्त कर लेता क्यों क्योंकि ब्रह्म सम है समत्व ब्रह्म के एक लक्षण अनेक लक्षण है उनमें से समत्व का लक्षण है ब्रह्म सबके लिए एक समान अपने लिए तो है ये ब्रह्म ही अखंड एक समान सर्वत्र है और सदा एक समान है और सबके लिए एक समान है कोई भी हो संसार में कहीं किसी जात का किसी देश का कहीं कोई व्यक्ति परमात्मा ब्रह्म के क्षण में आता है ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है तो वो ब्रह्म ये थोड़ी कहेगा कि हिंदुस्तानी है कि अमेरिकन है कि जीलैंड का है तो अफ्रीका का है उसके लिए कोई देश जाति से कोई लिए मदद है और निरामय निरामय कोई विकार नहीं निर्विकार पर तो निर्विकार परंक्रम में जो कोई पहुंचेगा सब निर्विकार हो जाएंगे ये है कोई तो किसी के विकार रह नहीं सकते रावण भी राम से युद्ध करते करते विकार होते सारे पाप उसके जैसे जैसे उसके रहे रावण की ब्रे रखती रही उन्हीं के साथ रावण झूलते रहे अंत में जब रावण मारा गया तब राण रावण नहीं रह गया और तो उसके विकार खत्म हो गए सब मेरे विकार हो गया तब भगवान को पार्थ आ नाथ रघुनाथ सं कृपा सं कहते हैं कि गुरु वो मंदोदरी कहती है उनसे वही मिलाप करते करते कि तो देखो भगवान कैसे करना नि मंदोदरी को पता लग गया बता दिया, दिया लोगों ने पांडा में अन्य लोगों ने कि इसके शरीर तो से तेज निकला और भगवान के मुख में प्रा भगवान ने इसको अपना धाम प्रदान कर दिया तो सरस मंदोदरी भी उसी बात को लेकर के उसके भगवान राम की प्रार्थना प्रशंसा कर आनाथ रगना भगवान राम रघुनाथ हैं उनके समान रघुनाथ शब्द वैसे रघुवंश के नाथ स्वामी होने के कारण रघुनाथ है लेकिन उसका प्रतीकात्मक ये भी समस्त जीवों के स्वामी है समस्त जीवों के स्वामी इसलिए रघुनाथ तो कहते हैं आनाथ रघुनाथ संग रघुनाथ सरस प्राणी विचराचर के स्वामी भगवान राम है उनके स्वामी होने के नाथ कैसे हैं प्रकाश सिंध कृपा नि उनके समान भगवान राम के समान कोई दूसरा नहीं जोग दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान जो योगियों को भी दुर्लभ गति थी योगी लोग भी अनेक जन्मों तपस्या तो करते रहते हैं भगवान का ध्यान उपासना करते रहते हैं लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते वो गति जो है, है तो के जो हरी है भगवान है ब्रह्म है नारायण है वो एक ही है उनसे तुमने बैठ करके जो युद्ध किया ग्रो भी किया लेकिन उन्होंने तुम्हारे ऊपर कृपा की तुमको भी शब्द कर उसके बाद में फिर जो विभीषण वगैरह आ गए वहां पर सम्मान और खड़े हुए थे एक नियम इस प्रकार का है कि मंडोदरी तैयारी आई जरूर रावण के शरीर के साथ आई रोकन करने लगी लेकिन रावण का शरीर वहां पड़ा हुआ है भगवान राम ने उसको मारा है तो अब वो रावण का शरीर भगवान राम के अधीन है वो उसकी व्यवस्था करना भी भगवान राम का काम है शरीर का क्या मंदोदरी चाहे तो उसको उठा ले जाए तो नहीं ले जा सकते अब उसका अधिकार मंदोदरी का उस शरीर ऊपर नहीं शरीर पर अधिकार है भगवान तो राम देखिए आप आगे मंदोदरी वचन सुमिताना सूर्य सिद्ध सब सुखमाना अज महेश नारद शादी जे मुमारथ बाचन रघुपत निहारी प्रेम मगन सब भय सुखारीत दे सब नारी जय विभीषण दुख भारी बंदूक सा दुख तब प्रभुनु आए सुदीना, लक्ष्मण जयी बहु विधाय बबूर् विभीषण प्रभु बही आयो बा प्रभुता ही बिलो का करहु क्रिया परिहर सदशो क्रिया प्रभु आय सुनी विधिवत देश काल जियजानी मंदोदयी आदिश दे किलांजलिताई पवन गही रघुपत गुण जय मंदोदरी वचन सुनकाना मंदोदरी जिस प्रकार बिला जो कुछ वो बोली तो उसको सुनकर सभी सुखमाना देवताओं ने सुना सिद्ध लोग जो कुछ कहा थे उन सब ने सुना गंग ने भी सुना उन सब को सुनकर के अच्छा लगा सुखमाना के माने कि मंदोदरी के विचार अच्छे भगवान के अनुकूल तो वो मंदोदरी का ये भाव अच्छा लगा सुना देवता लोगों के सुख का भी कारण और भी उनको देवता लोग आश्वस्त हो गए की रामन मर गया नहीं तो देवता लोग ये शिंका करते हुए पता नहीं होगा कौन शना कट है माया जाल कर रहा, कर रहा इस प्रकार उसको शनि टुकड़े टुकड़े खड़े दिख रहे और वो रावण मरा ना हो कहीं कहीं और कहीं हो लेकिन जब देखा कि मंदोदरी रही है मंदोदरी मंदोदरी के है, समझ के सामने रावण जीवित नहीं है समाप्त हुआ अब रावण मरा महेश नारदादी ब्रह्मा जी महेश शंकर जी नारद इत्यादि इन सबके जो जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम लेते हैं ये और जे मुनगर परमार्थवादी जो मुनि परमार्थवादी थे जो ब्रह्म ज्ञान रखने वाले थे ब्रह्म भाव में रहने वाले थे ऐसे परमार्थवादी जो मुनि मन श्रेष्ठ जनों की गिनती कराते हैं इसमें से भरे लोचना पत आ रही इनके सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का भाव और अधिक गया कि भगवान ने कैसे कृपाण है खड़े हो करके उनके सुंदर स्वरूप को युद्ध क्षेत्र में जैसे पहले बताया वो धनुष्पान लिए हुए खड़े हुए थे हाथ में घुमा रहे थे उनके शरीर में जहाँ तहा लाल लाल व्यक्ति होने लगी हुई थी तो श्याम बगवान और तेजस्वी खुश हो ऐसे भगवान जहाँ युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए थे उनको इन सब देवताओं ने बड़े प्रेम भरी दृष्टि से उनको ऊपर से नीचे पर देखा और प्रेम मगन सौ भय सुखारी सब प्रेम से मत बड़े लेकिन प्रेम देखो भगवान कृपा ने आनंद अब देखो ये सुख की बात भी है तो, मरता है तो सुख की बात है पहले भी बताया आज बता रहे हैं। कल भी यही बात थी रावण के मनने पर संभ्यता सुख सभी सब, सब सुखी हो <coughs> तो ये रावण क्या मोह है अहंकार है राग देशात भक्तियाँ है ये जितने की जितने की निगेटिव टेंडेंसी है जिनके कारण व्यक्ति जीवन में नाना प्रकार को दुख पाता है समाप्त हो गए तो फिर जीव को शांति मिल जाती है सुख होता है और उसके अंदर जो देवी दिव्य शक्तियां ब्रह्मा जी समस्त बुद्धि की देवता वो भी पसंद हो गए माने जब व्यक्ति मोहग्रस्त है तो उसकी व्यक्ति की बुद्धि भी काम नहीं करती मोह निवृत्त तो हो गया अहंकार निवृत्त हो गया तो बुद्धि भी हो जाती है और फिर प्रसन्न बुद्धि के माने और उस बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म बात समझ में आने व्यक्ति हैं ज्ञान उसके अंदर जागृत होता है वो ज्ञान शंकर जी के मने परमात्मा का विश्वास उसके अंदर परमात्मा का विश्वास भी जागृत होता है परमात्मा जागृत होता है परमात्मा पे निर्भर रहना, रहना ये सब व्यक्तियाँ इस प्रकार की जाती है और व्यक्ति के अंदर की जो मानसिक तनाव इत्यादि है नारा प्रकार के क्लेश आदि है वो सब उसके निवृत्त हो उसी का वर्ण नहीं ये सब स्थिति हो गई और उसके बाद क्या हुआ रुजन कहते देखी सब नारी ने भी देखा अब वो पहली बात कहते हैं कि रही, है, इस है, रो रही है, और इतना बिलाप कर रही है तो विभीषण को क्या लगाना विभीषण मंत्र को भारी विभीषण के मन में भी भारी दुख उत्पन्न विभीषण भी दुखी हो गया अब देखो एक तो ये जैसे किसी को दुखी देखो तो वैसे ही दुख जाता है तो सब इनको इतनी सब स्त्रियों को धोते देख करके भी विभीषण को दुख लगा कि देखो रामाण मारा गया तो इनकी दिशा हो रही था कितना खिलाफ कर क्या बसात होती और दूसरे ये कि उसे अपने भाई का भी प्रेम कुछ न कुछ खाई जैसे पहले बताया वो आई हालांकि भगवान ने जब राम विभीषण की तरफ देखा और उससे सहायता आई तो विभीषण बताया कि इसके नाग पुण्य में अमृत है इसको ऐसे नहीं मरता है लेकिन विभीषण ने अपनी तरह से ये नहीं बताया था उसके मन में था कुछ थोड़ा बहुत मारा न जाए लेकिन आखिरकार जब वो रावण इतना सब कुछ हो गया सब मारे गए सारे सब उसका परिवार नष्ट हो गया अंत में रावण के भी सिर कट तक के लगे लेकिन वो भी तब भी वो भगवान की क्षण में नहीं जाता तब विभीषण को बताना पड़ा की अब उस किस प्रकार से मरेगा बताया लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्ट कार्नर घाट ऐसे करके विभीषण के मन में रावण के प्रति चाहे इतना जो विरोध हो लेकिन भ्रत भाव का जो सॉफ्ट कॉर्नर था कुछ न कुछ था विभीषण तो मन दुख भारी विभीषण के मन में भारी दुख अब इसे भारी तो का यहाँ पालन नहीं किया है मंदोदरी का इतना भारी दुख पालन कर दिया उसने बहुत है लेकिन वाल्मिक होते तो छोड़ते छे विभीषण तो का दुख तो भी वर्णन करते और वो भी कम से कम दस बीस दो बीच तो कम लेते ही लिखते हाँ? लेकिन याद तो सीधा ने भारी कहकर छोड़ दिया कि भी भी तो तो है कि गय विभीषण मन तो भारी भयो के बजाय गय लिखते हैं यहाँ पर भयव विभीषण मन दुख भारी विभीषण के मन में भारी दुख लेकिन जैसे दुख जाना कहते ना हृदय बहुत दुखित हो गए दुख जाता है जाना गया, जाना क्या कर दिया तो, तो उसका राम का भी विभीषण कांधु दशा जो लोग दुख थी न विभीषण ने अपने भाई की दशा देख करके बहुत दुख दिया बंधु दशा अब ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं अब उसे बंधु लगा के हमारा भाई मरा गया बंधु प्रसाद लोग दुख थी ना तब तो अनु आये सुखी ना तब भगवान ने देखा करे कि तो विभीषण भी, भी जाकर रोने लगा यहाँ पर कैसे रोने लगा ये पसंद नहीं है अनु रामायण देखे मुझे सब चाहे वाल्मीकि रामायण देते है कुछ देखो तो देते तब विभीषण रोता रोता रहते जमीन में गिर पड़ा है वो भी खड़े नहीं रहता बैठ जाता लड़क जाता करता तो हो तो रही तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी, जी समझाए तो, तो लक्ष्मण जी जी से ने लक्ष्मण को आज्ञा वहां थे विभीषण तो तो के पास गए और उसके शरीर कहा और कहा कि ये तो संसार सब मिठा है कौन किसका भाई किसको पंग तुम कहते मेरा भाई मारा गया अरे यहाँ भाई और पिता और माता ये सब एक शरीर छोड़ो दूसरे सही फिर मिल जाते हैं एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में फिर मिल जाते हैं किसको तुम कहते हो भाई किसको कहते बाप कैसे कहते पुत्र ये सब तो संसार जो ऐसे है कौन किसी क्या यही उदाहरण भी है वहां पर जहां जैसे की नदी बहती है उसके साथ बालू के कण बहते हैं और किस कण का किस कण से संबंध है? है लेकिन वो कण बालू के कण मिलते रहते हैं और अलग होते रहते हैं पानी के धक्के में वो एक कण कहाँ कहाँ पहुंचा और दूसरे कर्ण से किस कण से उससे संबंध है फिर पानी का धक्का लगा वो कण दूसरा निकला उसमें से निकल करके दूसरे कर्ण के साथ पानी के तमाम का कित्ते और किस का, किस कम का किससे संबंध कोई संबंध तो जो पानी के धरते चलते हैं कहा किससे संबंध हो गया हो गया, एक जगह देखोगे दो का एक साथ रखते हुए लेकिन कोई रखते हैं कहीं कहीं पहुंच जाए बात किसी का कारण समझ लोग एक दस शांति देते मनुष्य से गले का ढेर लगाया गेहूं खेत में से आया और तो ले करके आपने ढेर लगा दिया एक गेहूँ के दूसरे गेहूं के दाने से क्या संबंध ऊपर करके छाला कौन गेहूं कौन दाना किसके साथ आया नीचे आकर कि कौन के कौन दाना किसके साथ हो गया और उसके बाद हम जब उनको पीसने के गया तो कौन दाना किसके साथ खिस गया कौन दाना बच गया कौन दाना पेट में चला गया किसका कौन है किसका कौन दाने का गेहूं के दाने के दूसरे गेहूँ के दाने ऐसी कौन सा स्थायी संबंध नशिकता कहता है की देखो ये सारा संसार कहते कि देखो धान की खेती पैदा होती है कटती है फिर पैदा होती है फिर कटती ऐसी पीढ़ियां दस पीढ़ियाँ आती रहती कटती रहती सटती रहती पिछली पीढ़ी चली गई खत्म हो गई अगली पीढ़ी फिर आ गई जैसे एक फसल कट गई दूसरी फसल गोदी कौन किसका क्या संबंध किस किस जाने से किस कहने से किससे क्या मतलब सब इसी प्रकार संसार का इस प्रकार चलना इसलिए संबंध ले ले करके बैठोगे तो व्यक्ति मेंोगे विभीषण को तो जब ये याद दिलाया ज्ञान की बातें बोली विभीषण में तब उसको विभीषण को चेतना थोड़ी आई लक्ष्मण से बहुत समझाय बहुत विभीषण प्रभु कहीं आयो उसके बाद विभीषण जैसे वहां से जब चला वहाँ से रामुलाक्ष लौट करके भगवान राम के पास आया जीवी हनुमान इन्होंने लक्ष्मण जी ने समझाया तो लक्ष्मण जी चलने लगे तो विभीषण के साथ लक्ष्मण जी के साथ आकर के जा भगवान राम तक तो वहाँ आकर के भगवान के पास आकर के विभीषण ने आकर के भगवान को प्रणाम किया उनके पास आया भगवान ने क्या किया कृपा दृष्टि प्रभुता ही विदोगा भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि विभीषण को कर भगवान की दृष्टि ही इतना प्रभाव है कि विभीषण के सारे साथ दूर हो गए उसको शांति प्राप्त हो गए विभीषण को लगा कि सब संसार तो ही भाई बहन तो हैं, लेकिन एक माता भगवान कई है इनकी शरण में होना चाहिए इनकी कृपा से बनी रहती है तो सब अच्छा ही है ऐसे समझकर कि विभीषण ने शांति कर दी भगवान के सामने ऐसा हुआ तो भगवान ने भीषण से कहा कि करो क्रिया करियर सब शोता भगवान ने कहा जब के बात नहीं है जो हो गया सो हो गया अब जाओ तुम मुझकी क्रिया करो अब देखो भगवान राम इस बात की व्यवस्था रखते क्योंकि भगवान राम के ने मारा रावण को तो रावण का शरीर भगवान राम के अधिकार में है अब वो शरीर कहाँ किसको प्राप्त हो क्या करे तब होता है कि तो भीषण से कहते हैं कि तुम उसकी क्रियाकर्मी वैसे जैसे मेघनाथ मारा गया तो मेघनाथ में क्या किया गया उसको मेघनाथ को शरीर उठा कर के दरवाजे पर रखा दिया गया नहीं? उसका अधिकार इन लोगों का है अभी उसका बाप मौजूद है उसके और भाई बंधु मौजूद हैं वो अपने अपने ले जाए क्रियाकर्म करें उसको भय तो भाव जो माना जाता है वो कब तक जब तक की जीवन है तब तक गए मर जाने के बाद कोई गये न जीव से गए न शरीर से गए दरित है उन्होंने उनको उन्हों पहुंचा देते अब परिवार में कोई तो और नहीं वहां पर अब उस परिवार में एक विभूषण बाकी बचा तब तो भगवान ने कहा अब उसके परिवार में अब कोई चाहे नहीं तुम्हें हो इसलिए जाओ तुम तो उसकी क्रियाक करो तुम्हें जब विभीषण के प्रकार से बोला तो प्रभु क्रिया करियर सब सो का प्रभु शोका भी क्या किया भगवान की आज्ञा को माना और जाकर के रावण के टुकड़े टुकडे कर दिए तो सबको फिर इकट्ठा किया और लेकर के फिर दक्षिण दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में जहाँ पर शमशान में लेकर के वहां पर उसके शरीर को रख चिता बनाई और उसने आग लगाई उसको किया कैसे किया ऐसी क्रिया विधिवत क्रिया मैंने विधान जिस प्रकार लक्रिया किया गया कल के उसके बच्चा जला कर जलानी चाहिए उसी प्रकार को सही प्रकार और देश काल जिये जानी हम देश के माने और लंका में जिस प्रकार के वहां पर लोकल अपनी व्यवस्था हो उस प्रकार का मान किया समय के अनुसार किया मैंने समय का युद्ध के बाद की जब शरीर इस प्रकार से युद्ध किया कभी कह जाता है उस प्रकार से किया तो जब ये ये कर्मकांड की बातें देश काल के का अनुसार बदलती है तुलसी तो राज की सूचना ये ये मत कहो कि जैसा यहाँ पर अगर होता है उत्तर प्रदेश में ऐसी सब देश में सारे संसार में होता तो ठीक अगर दूसरा वैसा नहीं करता तो सब गलत करते ऐसा नहीं होता जितने कर्मकांड की जितनी बातें हैं तो सब अलग है कोई गंगा ले जाए तो शरीर को तो किनारे भूखे और जहाँगी नहीं कोई दूसरी नदी होगी तो दूसरी नदी के गर्मी के दिन नाला खाला नदी जा रहे हो वो भी सूखे अब कहा ले जाएंगे तो किसी तालाब के किनारे भी इस प्रकार का बनाया जाता है तालाब के किनारे भी संख्या घाट होते हैं वहां भी इस प्रकार से ले जाते हैं और जहाँ तालाब भी है बगीचे भी किए जाते हैं एक नगर के गांव के बाहर तो कोई एक बगीचा बहुत भगी संतान घाट बना हुआ है लेकर बगीचे में पुरुष की राग फूल ले जाकर कहीं डालो पृष्टे का तो इस प्रकार से अपनी अपनी जहां जैसी व्यवस्था होती है उस प्रकार से उसके जाते हैं वैसे क्या विधिवत देश काले दिए जानी मंदोदरी आदि सभी देवी के लाने चलता है राहण के इस प्रकार से क्रियाशन जला दिया गया उसके बाद में क्या क्या विभीषण ने भी इस्तेमाल किया और करके गीले कपड़े पहन करके और फिर जो वो जल ले करके और तिल ले करके हाथ में हाथ में थोड़ा जल दो तो फिर वो पूजा कराने वाला होता है उसको थोड़ा तिल डाल देता काले से तो उसको कहलाते तिलांजलि तिल की अंजली हो गई तिलांजलि हो गई तब उस तिलांजलि फिर दी जाती वो कि दे तिलांजल दे दी, दी किया पूरा इस प्रकार को जलाने के बादंजल तो था उसने तिलांजल दे दी स्त्रिया जितनी थी उन्होंने तिलांजल दे दी मंदो दरी याद सब दे तिलानजल का दा तो ही भवन कहीं ये सब के सब दौड़ करके अपने घर में खेले ही रघुपति कुल कर राष्ट्र में भगवान की महिमा का एक तो भगवान की महिमा ये रावण का जो जीव भाव तो पर भी व्यवस्था भीषण से कह करके उसका विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार करा दिया ऐने के लिए मैदान में पड़ा रहे तो वो खा जाए चीज को खाते हैं तो वो भी अपमान की बात तो उसके शरीर को इकट्ठा करा करके होता राहुल के कक्ष में होता और वो भी लड़ता होता तो विभीषण भी मारा जाए तो कोई बस नहीं है कम से कम विभीषण तो बचा इसके बाद में विभिषण को कल देखेंगे कि भगवान तो तो तो को उसका राशि व्यक्तित करवा देते सिंहसन को बैठा लेते नाम स्प्रेहा भाग्य प्रया शरभुं निर्भरा मे काम तोयुतानु सच श्रीराम जय जय जय राम श्रीराम जय